जय राधा माधव कुंज विहार जय राधा माधव गोपी जनवा श्री राधे श्री पंच तत्व की ग्रंथराशन भागवत की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 व्यासाया तेजसे नारद प्राह मुनय मुनय सरस्वतटे नृप्त नृपा ध्यान से ब्रह्म पर व्यासाया तेजसे नारद प्राह मुनए ब्रह्म सरस्वतटे नृपे व्यासाजसे नारद नारद उपदेश दिया मुनए मुनि सरस्वतिया सरस्वती नदी के तटे तट पर नृप हे राज परमा परमेश्वर व्यासाया, व्यासा शील व्यास देव के लिए अमित अपार तेज से शक्तिमान को अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है। हे राजन उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद भागवत का उपदेश अत्यंत शक्तिमान व्यासदेव को दिया जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे तात्पर्य श्रीमद भागवत के प्रथम स्कंध के पांचवें अध्याय में नारद व्यास देव को निम्नलिखित उपदेश दिया है अथो महाभाग नमोद्र महोभ्र शुचि शव सत्य रो ध्रत व्रत प्रवशाखिल मुक्त है समाधि अनुस्मर तीछेषितम हे महाभाग्यशाली पवित्र विद्वान तुम्हारा नाम तथा यश विश्व है और तुम अपने निष्कलम चरित्र तथा अचुत दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो को कहता हूँ इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय की शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती लेकिन भक्ति योगी होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं धरते वे तो जैसा यहाँ इंगित किया गया है परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म से प्रारंभ होता है और अधिक ध्यान करने से परमात्मा का अधिकट्य होता है अधिक आगे बढ़ने पर भगवान का साक्षात्कार स्थिर हो जाता है श्री नारायण उन्हें देव के गुरु होने के नाते व्यासदेव की स्थिति से अवगत थे अतः उन्होंने प्रमाणित किया व्यास देव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित हैं। नारद ने भगवान के दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उद्देश्य दिया निर्विश्वर ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती किंतु सपुर्ण ब्रह्म की लीलाएं अनेक हैं और ये सारी लीलाएं दिव्य होती हैं। और इनमें भौतिक गुणों का स्पर्श तत्त नहीं होता यदि पर की लीलाएं भौतिक होती तो नारद ने कभी भी व्यासदेव को इनका ध्यान करने का उपदेश न दिया होता परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है जैसा की भगवद गीता में पुष्टि हुई है भगवद गीता के दशम अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की वास्तविक स्थिति का बोध हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए निम्नलिखित शब्द कहे परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्या आदि देव अजम सर्वे देवर्षिना हृदय तथा असी तो देव्या ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके भगवदगीता के उद्देश्य का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा है प्रभो आप परम ब्रह्म परम धाम पावन परम सत्य और सनातन दिव्य पुरुष है आप चिन्हय आदि देव हैं नारद आशीन देवल व्यास आदि ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं और आप स्वयं उसे इसकी पुष्टि कर रहे हैं जब व्यास ने अपना मन ध्यान में स्थित किया तो उन्होंने भक्ति एवं समाधि में किया और परम पुरुष का माया सहित साक्षात दर्शन किया जैसा कि पहले कहा जा चुका है भगवान की माया भी एक प्रतिरूप है क्योंकि माया का भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं होता बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं हो पाता किंतु तो माया भगवान से पार नहीं पा सकती ये उनसे दूर खड़ी रहती है साक्षात्कार है निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान ध्यान करता के लिए कष्ट कारक होता है जैसा की भगवत गीता में कहा गया है क्लेशो कल अव्यक्ता सत्य चेत सा चक्षुन्मित तस्म श्रीगुरव स्थापित स्वयं रूप कदा ददावदा वंदेह श्री गुरोपुरैष्णवा श्री परिजन श्री राधा ललिता रूपातालिता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगल खान्त, राधा का राधाकांशन गौरांगी राधे वृंदवेशरी सुते देवी प्रणमा हरि प्रिवा कल कृपा सिंधु पतिता पावेभ्यो वैष्णव्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतनिया प्ररो श्री अद्वैत गदात श्रीवासरी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो भागवतम का ये जो अध्याय है जिसका समापन होने जा रहा है तो शुक्रदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का जो श्रवण करने का उत्साह है और भगवान को आ, समझने की जो लालसा है तत्परता है देखकर शुक्रदेव गोस्वामी श्रीमद भागवत का वर्णन करते जा रहे हैं और वास्तव में श्रीमद भागवतम को समझने के लिए इसी योग्यता की आवश्यकता है या श्रीमद भागवत आवश्यकता है कि जो श्रोता है उसके हृदय में भगवान को जानने की लालसा होनी चाहिए जैसे श्रील प्रभुपाल ने कहा कि भगवान को हम इसी जीवन में जान सकते हैं एक एक लाइफ टाइम इनफ है जो कृष्ण भावना में लगे हुए हैं उनको सोचना नहीं चाहिए कि कहीं लाइफ टाइम लगाऊंगा बल्कि इस प्रकार से भगवत भजन करना चाहिए कि हा बस यही आखिरी जीवन है और ये लालसा ही लालसा के द्वारा ही है हम कृष्ण को परचेज कर सकते हैं खरीद सकते हैं और किसी और चीज से नहीं तो कोई पूछ सकता है कि ये जो लालसा है भगवान को प्राप्त करने के ये जो क्रीड है वो कैसे मेरे अंदर आएगा तो शास्त्र कहते तो रूप गोस्वामी ने कहा तत्र लवल्य मूल्य कदम जन्म छोटी शुक्र तीर्ण लभ्य थे रूप गोस्वामी कहते हैं कि बड़ा सरल है कि आप क्या करो ढूंढो भक्तों को ढूंढो भगवान को प्राप्त करना है तो किसको ढूंढना होगा भक्तों को भगवान को ढूंढना गलत है भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को ढूंढेंगे तो भगवान वैसे ही नहीं मिल पाएंगे भगवान कहते हैं योगमाया माया समावृता में तो अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ढका हूं और मुझे समझ पाना जान पाना अत्यंत कठिन है लेकिन भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है क्योंकि भगवान के भक्तों के पास भक्ति रूपी जो धन है क्या धन है भक्ति रूपी धन से ही भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हो और वो भक्ति रूपी धन पांच प्रकार के संबंधों में बना रहता है जैसे हम सुनते हैं प्रभु पास लिखते हैं कि जैसे शांत रस है दाश रस है वात्सल्य रस है सख्य रस है और जो माधुर्य रस है इन रसों के माध्यम से यह इन रति इन रसों को रति भी कहा जाता है इस प्रकार की प्रेमय जो सेवा के संबंध है भगवान के साथ ये वास्तव में भगवान को परचित इसके द्वारा हम कृष्ण को अपने जीवन में खरीद सकते हैं और यही भगवत भक्ति है ने कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा साध्य शुद्ध चित्ते कि हम सबके अंदर कृष्ण के लिए सुप्त अवस्था में कृष्ण प्रीति इतनी अधिक ढक गई है जिसलिए उस कृष्ण प्रीति को हमारे हृदय से जगाने के लिए हमें कुछ खड़तर परिश्रम करना पड़ेगा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत क्या है शुद्ध चित्ते मेहनत बहुत कठिन है कलयुगा में अपने चित्त को साफ करना हम कृष्ण भक्ति में आए हैं हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं हम कई प्रकार की सेवाएं करते हैं मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम स्टार्टिंग करते हैं प्रचार करते हैं इन सबका एक में उद्देश्य क्या उद्देश्य है कि अपने चित्तों को निर्मल करना प्रभुपात ने कहा कि आपको किसी से जाकर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भगवत भक्ति में कितना उन्नत हो गया का स्वयं ही चेक कर सकते हो कि आप भक्ति में उन्नति कर रहे हो या नहीं केवल यह जानो कि यह देखो कि ये दो चीजें आपके अंदर कम हो रही कि नहीं हो रही है एक है ग्रीड लालसा लालच भौतिक चीजों के लिए कामना कंचन कामिनी प्रतिष्ठा चीजें वैष्णव तो हमारे अंदर लालसा है भौतिक इच्छाओं की वो यदि कम हो रही है और काम लस कम हो रहा है रोग बनने का यही सर्टिफिकेट है जितनी मात्रा में कम हो रहा है उतनी मात्रा में समझो कि आपका आकर्षण आपकी आसक्ति आपका संबंध भगवान से स्थापित हो रहा है तो ऐसे जो भगवत भक्ति है जिसके द्वारा कृष्ण को खरीदे खरीदा जा सकता है कोई और योग्यता की आवश्यकता नहीं है भागवत को शब्द करने से क्या कर रहे हैं हम भगवत भक्ति को हमारे हृदय में स्थापित कर रहे वो धन को हम बढ़ा रहे हैं ये जगत में सारे लोग अपना धन बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं नहीं सुबह से शाम तक तो कैसे धनम दे धन बढ़ता रहे बढ़ता रहे कुछ भी व्यक्ति प्लानिंग कर रहा है इस संसार में जीवित रहने के लिए तो वो एक ही चीज के लिए प्रयास करता है वो सोचता है कि सारे जो संबंध है सारे जो गुण है वो केवल धन पर आधारित है और कलियुगा में वही है जिसके पास धन है वह सज्जन व्यक्ति है जिसके पास धन है उसमें सारे भक्तों के छब्बीस गुण अपने आप आ जाते हैं कलयुगा में जिसका धन नहीं है उसके पास ना मान है ना सम्मान है ना कोई गुण है कोई उसको पूछता नहीं है कलयुगा का यह लक्षण है तो इसलिए जिस धन की कामना आचार्य गण कहते हैं उसको हमें करना चाहिए इसलिए वो धन और राधा कृष्ण से चरण कि मेरे धन कौन है नित्यानंद प्रभु है अल्टीमेटली कृष्ण है तो ऐसे कृष्ण रूपी धन कृष्ण तो प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास इनफ बैंक बैलेंस होना चाहिए आजकल प्रॉपर्टी के रेट कितने महंगे होते जा रहे हैं इसलिए कहते हैं कृष्ण इज द प्रॉपर्टी ऑफ श्रीमती राधी कृष्ण किसकी प्रॉपर्टी है राधा रानी की प्रॉपर्टी है कृष्ण किसका धन है उनके भक्तों का धन है तो ऐसे धन को खरीदने के लिए हमें भी धनी होना होगा हम भक्ति में आने के बाद सोचते आ रहे धनी तो होना बहुत दूर हम मनी गायब होते जा रहा है <laughs> मेरे बाद से मनी खत्म हो रहा है तो मनी धन धन की तुलना हम ये जगत में करते हैं पेपर जितने आप जितने आपके पास पेपर होंगे आप जितने आपके बैंक उंट आजकल कंप्यूटर में दिखता है जितने चेहर लगाए होंगे उतना हम धन सोचते हैं अल्टीमेटली विजिबल धन है नहीं। ये तो धोखा धड़ी है कि कंप्यूटर में आपको आम दिख रहे हैं मेरे पास या फिर एटीएम में आपको दिखाई देता है या फिर पेपर पढ़ अभी यही पेपर है इसी प्रकार के पेपर को छापते हैं यही धन है लेकिन शास्त्र कहते धन क्या है वैदिक कल्चर में गयो धन धनवा गवाई और धनवा पहले धन का वो क्या होता था कि कितना धन धान्य आपके पास है कितना आपके पास गाय आदि हैं अभी आपके पास कितने प्लास्टिक की चीजें हैं या फिर कितनी गाड़ी है? गाय की जगह कितने कुलते घर में हैं कितने गाड़िया हैं ये सोचते धन है अब पहले क्या था ये धन था तो इस प्रकार से हम भी धनी होने के लिए परिश, परिश, परिश्रम कर रहे हैं तो लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली वास्तविक धनी कौन है, हाँ। तो है जगत में? जिसने कहा जिसके हृदय में राधा कृष्ण के प्रति प्रेम है उससे बढ़कर धनी इस संसार में नहीं है तो वास्तव में हम धनी बनना चाहते हैं तो हमें भगवान के प्रेम को अपने हृदय में धारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए भौतिक जगत में व्यक्ति जितना खड़तर प्रयास कर रहा है, धन को करने के लिए उतना प्रयास, प्रयास उससे उससे कुछ हम करें अपने भगवत भक्ति में उन्नति के लिए तो महान धन का जो सागर है भंडार है वो तो हमारे हृदय में स्थापित हो सकता है क्योंकि आप देखो भौतिक धन तो हमारे हाँ, सारे आचार्य आदि ने त्यागा तूर्ण मंडल पति श्रेणी सदा ये जो गोस्वामी है उनके बारे में श्रीनिवास सचार्य कहते हैं कि गोस्वामीव कैसे कैसे थे तैक्तूर्णेष मंडल पति मंडल पति मतलब बहुत बड़े बड़े घर के थे ऐश्वर्य अमाप उनके पास था बड़े बड़े स्थानों के वो राजा जमींदार आदि के पुत्र थे लेकिन ऐसे गोस्वामी ने क्या किया त्यात्व तूर्ण भगवान प्रेम रूपी जो धन है उसके सामने भौतिक धन कैसा है एक तूर्ण के समान है तूर्ण मीन्स तिनका घास का उसके समान है त्यक् तूर्ण अशेष मंडल पति श्रेणी सदा उसको त्यागा भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्योंकि यही वास्तव में आ, असली धन है इसलिए जो भक्त है वो सदा प्रयास करता है अपने जीवन में कि मेरे पास भक्ति रूपी धन कैसे बढ़े भौतिक जीवन में बच्चा जन्म लेता है कि नहीं तब से उसके दिमागों में यही भरा जाता है कि क्या है धन अर्जन करना है धन अर्जन करना है आ, लेकिन असली धन उस बेचारी उसके जीवन से माता पिता दूर करते हैं इसलिए भगवान को आकर्षित करने के लिए भगवान को परिचित करने के लिए हमारे पास एक धन की आवश्यकता है और वो धन भक्ति तो भक्ति का अर्जन करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है इसलिए चैतन्य चरिता में कहा गया है गजेंद्र वान गोपे के तप करेला कहते गजेंद्र ने क्या प्रकर्षा की थी वानर मीन बंदरों ने क्या तपस्या किए थे गोपे जो वृंदावन के गोपन है उन्होंने क्या तपस्या किए थे के तारा के मते देखो उनका बल कैसे उन्होंने मुझे प्राप्त किया बंदरों के पास कौन सा धन था हा? क्या था बंदरों के पास एक ही था भगवान राम के प्रति सेवा करने की जो भावना है सेवारूपी धन उनके पास था जिनके कारण भगवान राम रूनी हो गए बल्कि हम भौतिक बहुत भो सारे योग्यताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं भगवत भक्ति भक्ति को छोड़कर, में आने के बाद हाँ, ये हमारी दुर्दशा है आभाग्य हाँ, हाँ है वहा गजेंद्र हाथी मतलब यहाँ कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये जो पशु होकर भी जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया पशु होकर भी जिन्होंने भगवान का अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर लिया क्या था उनके पास अबे हम मनुष्य होकर भी हम कृष्ण को तो आकर्षित नहीं करते हमारे सारे चाल चलन ढंग आदि केवल माया को आकर्षित करने के लिए है नहीं तो ये बहुत ही आकर्षण बहुत तीव्र है हम जी रहे हैं उसी के लिए लेकिन हम सोच नहीं पा रहे हैं इस भौतिक जगत में बहुत सुरम्य दिखने वाली जो चीजें हैं वो शाश्वत नहीं है चाहे मेरे पास सुंदर आश्वर्य हो सुंदर पति हो पत्नी हो घर हो, हो, हो फेम हो ये सब तो बहुत रमणीय है बहुत आकर्षक है बहुत मृदु है लेकिन अल्टीमेटली क्या है ये सब अशाश्वत है कितने समय के लिए हमारे पास रहेगा कुछ ही समय के लिए यह हमारे पास रहने वाला है और वो भी इतना आनंददायी नहीं है तो जिस चीज के लिए हमारा जन्म हुआ है उस धन प्राप्ति को हम भूल जाते हैं भोग के चक्कर में जब हम पढ़ते हैं तो गजेंद्र हाथी होकर भी उसने भगवान को आकर्षित किया कैसे आकर्षित किया केवल भगवान की के स्तुति करके जब उस गजेंद्र हाथी का ग्राह हाँ, मगरमच्छ ने जब पाप पकड़ा था तो हाथी ने तुरंत भगवान की स्तुतियों को गाया अपने जीवा से नारायण भगवान नमस्ते हे नारायण हे अखिल जगत के गुरो इस पुष्प को आप स्वीकार कीजिए मेरा आपको प्रणाम है हाँ वो राजा इंद्र दुम्न थे अपने पूर्वजन्म में और राजा इंद्रदम्न रोज भगवान की जो स्तुतियां हैं श्लोका है प्रार्थनाए है उनको उच्च उच्च स्वर में उच्चारण किया करते थे किसी कारणवश उनको हाथी का जब मिला किसी के लेकिन फिर भी ये जो भगवत भक्ति धन धन है धन है वो उनके हृदय में वैसे ही बना था इस जगत में कोई व्यक्ति हमारी कई सारी चीजों को खत्म कर सकता है अपने जीवन से हमारे लेकिन भक्ति रूपी धन को कोई नष्ट नहीं कर सकता इस भौतिक जगत में आप घर बनाओ बहुत सारी चीजें रखो कोई ना कोई उसको नष्ट कर सकता है लेकिन हाँ जो भक्ति रूपी धन है किसी के पास सामर्थ्य नहीं है उसको कोई नष्ट करे इंद्रदेप कोई शाप भी दे दे चाहे हम कुत्ता बिल्ली जो मर्जी बनना पड़े लेकिन भक्ति उसके हृदय से लुप्त नहीं हो सकती वो धन कोई भी छीन नहीं सकता इसलिए आचार्य अगर कहते कि न छिन्नना जाने वाला जो धन है उसकी कामना करो उसको बढ़ाते रहो हा तो इसलिए क्या हुआ राजा इंद्रदेवना जब मगर मच्छ ने पकड़ा क्योंकि आप जिससे आसक्त हो वही चीज आपके मुख से निकलेगी जब आप विपदा में हो जब आप कष्ट में हो नहीं तो इंद्रदेवन को जो उस गज को जब पकड़ा गया मगरमच्छ के द्वारा तो जिसके प्रति आसक्त है उसी का तो नाम निकलेगा मुंह से उसी के उस, उसी को हम पुकारेंगे अपने रक्षा के लिए अभी व्यक्ति सोचता है जब मरने वाला है तो धन के बारे में चिल्लाता रहेगा जैसे तो मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ हमारे डिवोटीज संकीर्तन में गए थे तो वहां कुछ किसी ने उनको इन्वाइट किया भोजन के लिए प्रसाद के लिए तो भगतगन बैठ गए बैठ गए तो वहां बहुत सारा व्यंजन उनको सर्व किए जा रहे थे और साथ में कोका कोला का बोतल भी रखा जा रहा था हर भक्त के सामने अभी भक्तों ने सोचा हम तो कोका कोला पीते नहीं लेकिन फिर भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या है विशेष क्या है कोका कोला क्यों कुछ लोगों को आ, तो उन्होंने कहा इसलिए है क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो कोला के भक्त थे और जब दुकान में बैठते थे तो दिन रात कोका को रहते, रहते थे जब मृत्यु का समय आया तो हमारे बाबू मरने वाले थे हाँ कंठ अवरुद्ध अवरुद्ध हो गया था और जब हम बोले थे बापू बोलो बोला तो बापू के गले से बोला नहीं निकल रहा था बापू के मुंह से क्या निकल रहा था कोको बोला तो वही है आप जिस चीज के लिए दिन रात काम करोगे जिस चीज से ज्यादा अटैचमेंट डेवलप करोगे तो मृत्यु के समय भक्त चिल्लाते भी रहेगी ना प्रभु जी हरे कृष्णा बोलो वो हरे कृष्णा नहीं निकलेगा है ना कुछ और निकलेगा कुछ और चीजें निकलेगी तो इसलिए बहुत आवश्यक है तो गजेंद्र वानर गजेंद्र हाथी होकर भी पशु होकर भी वो भगवान को आकृष्ट करते हैं भगवान की भक्ति उनके हृदय में थी उसी प्रकार से कहते हैं गजेंद्र वानर बंदरों को तो हम निंदा करते हैं नहीं? लेकिन ऐसा निम्न योनि इसलिए कृष्णदास देवराज कहते हैं कि निम्न योनि के जीवों ने भी भगवत प्राप्ति कर ली आप कहा सो रहे हो उठो उठो जाओ। बंदर भगवत धाम, भगवत धाम जा रहे हैं, <laughs> हाथी भगवत धाम जा रहे हैं, महाप्र को जब झारखंड के जंगल में गए तो वह हीरा सब प्रकार के प्राणी सर्प है शेर है सब एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं हरे नाम दे रहे और भगवत धाम जा रहे हम हाँ इस जगत में आलिंगन करके इसी संसार में पड़े रहते हैं सड़ते रहते हैं इसलिए वो कहते हैं कि जीव जागो जागो कहा जाने के लिए भगवत धाम से जाने के लिए हम हाँ जब तो जाते हैं इसी जगत पे रहने के लिए हाँ प्रॉब्लम यह है तो इसलिए महाप्रभु की जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है तो वानरों ने क्या था उनके पास भगवान राम को आकर्षित कर दिया आकर्षित कर लिया क्या था? क्या स्पिरिट था उनके पास? वानरों ने यह सोचा, अरे हनुमान आदि सब हमको सुगरी वाली कह चलो अभी भगवान राम की सेवा में लगते हैं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि लंका पार करके जाएंगे तो खाएंगे क्या कहा सोएंगे किसी चीज का विचार नहीं किया उनका केवल एक ही विचार था कैसे भगवान राम को आनंद प्रदान करें अपने सेवा के द्वारा ये वास्तव में सर्वकृष्ट दास का लक्षण है क्या लक्षण है कि आपने आपने कष्ट को नहीं देखता कि मुझे कष्ट देकर यदि आपको आनंद मिल रहा है तो भगवत भक्त को कार्य करने तत्पर है यह राधा रानी का भाव है कि मुझे कष्ट देकर यदि आप आनंदित हो रहे हो हे कृष्ण तो मैं उस कष्ट को सहन करने के लिए तत्पर हूं ये वादर सेना का एक कार्य था उन्होंने भगवान राम के लिए सब चीजों को त्यागा एक प्रकार से और हजारों किलोमीटर हम हाँ चले। अब से को कहा से मानना कहां तो चले तक चलेंगे गए लग तक चल पड़े भगवान राम की सेवा में और जाकर उन्होंने सोचा नहीं कि अरे हम हाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो राक्षस लोग हमें मार डालेंगे खा डालेंगे नहीं भगवान का नाम ले लेकर आसनों का राक्षसों को तो खत्म कर देते थे बहुत पावरफुल थे भगवान राम जब वापस आए लंका से जब सीता देवी लक्ष्मण हनुमान आदि के साथ तो बहुत बड़ा विमान था पुष्प विमान ऐसा विमान कि जितने भी भक्तों को जितने भी वादर सेना को बिठाओ जितने बैठेंगे उतना वो बड़ा बता जाएगा अपने आप कोई पहले से सिर का बुकिंग नहीं था हाँ। जितने लोगों के बिठाओगे तो भगवान राम जब सबको ले जा रहे थे, तो थे।, थे। उन्होंने यहाँ मुझे मिले थे तो सीता देवी को दिखाते दिखाते कहा पहुंचे अयोध्या अयोध्या पहुंचे तो भरत हाँ। कितना गुणी है भरत है ना भरत ने कभी अपने भोग के बारे में नहीं सोचा इस संसार में भाई गायब हो जाए तो हमें लडू घूरते अच्छा पूरा साम्राज्य जा मेरा है। भरत भगवान के ऐसे सेवक थे वास्तव में वो यही चाहते थे अये नंद तनुज किंकर मां विषमे भवान बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित गोभी तो मैं धूलि का कल करना चाहता हूँ आपके चरण कमलों में वो भावना किसकी है भरत की है भरत भगवान के आ, उस सिंहासन पर बैठने के लिए तत्पर नहीं थे भगवान का स्थान नहीं लेना चाह रहे थे वो सदैव कहाँ बने रहना चाहते थे चरण कमलम इसलिए भागवतम कहता है सारंग का नाम पदाम सारण का मतलब भगवत भक्त भगवत भक्त कौन है जो सार को ग्रहण करता है अपने जीवन में और आसार को त्यागता है चाहे श्रवण हो कीर्तन हो शास्त्र अध्ययन हो भक्तों का संग हो जो मर्जी हो वो उनमें रहा रहे भी जाए लेकिन आसार को अपने जीवन में छूने नहीं देगा अपने जीवन में किस चीज को लेगा सार को लेगा उसका जीवन एक हंस के भाती होता है और वास्तव में ये भक्त का लक्षण है वो असार त्यागता है इसलिए महाप्रभु को पूछा कि भगवत भक्त कौन है तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत संघ त्याग यही वैष्णव आचार वैष्णव कौन है जो असत व्यक्ति या विशेष आदि का संग त्याग करता है वो वैष्णव है मतलब जो सत्य चीजों सत पद पर नहीं चल रहे हैं सत वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं लगे हैं ऐसे लोगों का संग वैष्णव त्यागता है ये प्रमुख लक्षण है वैष्णव का असत संग त्याग ही वैष्णव आचार तो ऐसे बड़ा भगवान राम के चरण कवनों का एक प्रकार से का कर धूलिक का कल बनना मतलब आप सोचेंगे अच्छा है भगवान के चरण में, में धूलिका कथ बन जाऊंगा मतलब उनके चरण कवनों की आज्ञा का पालन करना भगवान के चरण कमलों में कौन निवास करते हैं महान महान भक्त वैष्णव इसलिए प्रभुपाद नाम है प्रभुपाद नाम क्यों है प्रभु के चरण कमल जिनका धन है या प्रभु के चरण कमलों में जो सदैव निवास करते हैं वो प्रभुपाद है तो ऐसे आचार्यों के जीवन में हजारों प्रभु हैं जो ऐसे प्रभुपाद की शरण ग्रहण करते हैं उसका भी एक आर्थ है इनका नाम फिर प्रभुपाद है तो इसलिए भगवान के चरणों में धूलि का कन बनना मीन्स भगवान और उनके जो भक्त है गुरु है वैष्णव आचार्य है उनकी आज्ञाओं का पालन करना तो भरत ने क्या किया भगवान के सेवक की भांति उनके जो चरण का है उनकी सेवा में आपने आपको लगाया चरण सेवा में तुल सेवा में इस से जीवन भर इतने सालों तक इस भावना में बने रहना हम हाँ, एक दिन थोड़े से शुद्ध भक्त हो जाते हैं नहीं और दूसरे दिन पक्के मायादास हाँ, तो आज बहुत शुद्ध हो इतनी सेवा के मैंने कल फिर पता चल जाता है हाँ, तो हमारा क्या है हम आज भक्ते हैं तो कल आप सुबह प्योर डिवोटिव दोपहर में नॉन डिवोटिव और योनिंग में तो पक्के कर्मी ऐसा तीनों प्रकार से हम पूरा जीवन दिन बिताते हैं और ऐसे कई दिन बिताते हैं इसलिए भारत की जो चेतना है वह एक सेकंड के लिए भी विचलित नहीं हुई भगवत सेवा से भगवत दासत्व से तो ऐसे ही भारत ने सबका स्वागत किया देखा जी इतने सारे वानन अभी कोई व्यक्ति बहुत दिनों के बाद आ रहा है वो वानों को अपने साथ लेके आएगा कितनी विचित्र बात है नहीं लेकिन बाहर से देखेगा ये राम को क्या हो गया जंगल में रहने के वानरों से मित्रता हो गई शायद बहुत ज्यादा हाँ वानरों के बिना नहीं रहेगा तो फिर बताया उनके कार्य के बारे में भगवान राम ने गुणगान किया वर्णन आता है कि भगवान राम ने देखा इन वानरों ने भी इतनी सेवा की है भगवान सबका गुणगान कर रहे थे एक एक भक्त का गुणगान कर रहे थे एक एक वानर का गुणगान कर, कर रहे थे क्योंकि भगवान हरेक के कार्यों से ज्ञात है ऐसे नहीं की वादर कहा किसी कोने में लड़ाई कर रहा है तो भगवान तो राम को पता नहीं नहीं पता सर्वज्ञ है अभी हम कुछ सेवा करते तो पहले सोचते कितने लोग मुझे देखने वाले होंगे गाँव का तो कितने लोग पीछे सुनने वाले होंगे मैं प्रवचंद्रूंगा तो हजारों की संख्या में बैठे होने चाहिए तो मतलब पहले ही सोचते हैं अपने बारे में भगवान के बारे में पता नहीं विचार आता है कि नहीं आता तो लेकिन हम अपनी सेवा के बदले में देखते हैं कि कितने लोग मुझे देखेंगे सुनेंगे चाह करेंगे वो वास्तव में भगवत सेवा नहीं है वो अपनी सेवा है हम अपने सेवा में लगे हुए हैं भगवत सेवा का मतलब है इन सब विचारों से मुक्ति तो वो ये वाना बिल्कुल लगे हुए थे सेवा में उनको कोई चिंता नहीं थी कोई मुझे प्रशंसा करे नहीं करे युद्ध के बाद मुझे गोल्ड मेडल मिले नहीं मिले सर्टिफिकेट मिले नहीं मिले उसका हमको चिंता नहीं तो वो भी तो मैराथन में थे एक से जैसे हाँ, आप माया के विरोध में मैराथन कर रहे हैं तो सारी रावण के विरोध में, में रावण काम का मूर्तिमान स्वरूप है कौन है रावण काम लस्ट का मूर्तिमान स्वरूप है और हमारे जीवन में भी रावण में बैठा हुआ है तो ऐसा जाएगा कैसे जब राम अपना तीर चलाएंगे, तो ऐसे भगवान राम की जो मानव सेना है एक बंदर का शरीर प्राप्त होने के बाद में उसी जीवन में उन्होंने भगवत प्राप्ति की ऐसा कोई उदाहरण है कि वो बंदर ने राम की सेवा की तो आपने जन्म में वो भक्त बना आ दे नहीं तो ऐसे उन्होंने सेवा की भगवान राम प्रशंसा करते जा रहे थे प्रशंसा कर रहे थे हनुमान को कहा देखो इतनी सेवा के कुछ इनके लिए फिस्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए अयोध्या में आए हैं कोई कमी नहीं होनी चाहिए उनको सब प्रकार का प्रसाद भोजन आदि मिलने चाहिए सुव्यवस्था होनी चाहिए भगवान हनुमान के साथ बैठते बताओ क्या मेनू होना चाहिए हा? हनुमान ने तो बता दिया छोले होने चाहिए कटोरे होने चाहिए और क्या होता है नॉर्थ इंडिया में सब कुछ तभी तो छोले ना, और रियली ऐसे आप कल्पना करो हजारों की संख्या में बैठी है प्रसादक के लिए तैयार सर्विंग ऑलरेडी हो चुका है भगवान राम ने सोचा की मैं अभी जाता हूँ देखने जाता हूँ जैसे आप प्रसाद देते हो बड़ी संख्या में तो जाते हैं या फिर गुरु महाराज आते हैं गुरु वर्ग आते हैं और देखते रहते हैं क्या हो रहा है कौन भक्त दे रहा है कुछ कम ना आप इनको सर्व करो बोलते रहते हैं ना तो ऐसे भगवान राम हनुमान को साथ लेके चले गए कैसे हो रहा है कैसे प्रसाद पाते है तो गए तो देखा अभी इनके पास तो स्कूल भी तो खाता वहां बंधनों को स्कून आदि लेना कितना टफ है तो उन्होंने सोचे छोले खाएंगे ऐसे एक बंदर के पास आइडिया आए थे उन्होंने पकड़ा एक तो और दो छोटे मुश्किल है ऐसे खाना तो उन्होंने क्या किया ऊपर ऊपर उड़ाया <laughs> उड़ा के, वो करके इधर उधर के खा रहे थे भगवान राम आ गए सब प्रसाद <laughs> ये क्या हो रहा है भगवान राम बहुत हंसने लगे खुश हो गए भक्तों को देखकर मानव सिन्हा को देखकर फिर सबको गिफ्ट उन्होंने दी आ, अलग अलग प्रकार की चीजें उन्होंने ऑफर की हनुमान का भी समय आया हम सुनते हैं ना हनुमान के बारे में तो, और किसके हाथों से दे रहा था दिया जा रहा था उपहार सीता देवी के हाथों से हाँ ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट गेस्ट है। सीता देवी के लिए भी सब हुआ था तो सीता देवी के हाथों से पुरस्कार को प्राप्त करना सर्टिफिकेट को प्राप्त करना मंदिरों को कितना आनंद गदगद हो रहे थे और फिर जब दिया जा रहा था सब स्वीकार कर रहे थे फिर किसको दिया जा रहा था हनुमान सीता देवी ने अपने गलों की जो मोतियों की माला है सुंदर वो निकाले और हनुमान के गले में डाल दी हनुमान ने, ने सोची क्या है सीता देवी पहले तो उन्होंने कहा वो माला उन्होंने आशीर्वाद देना चाह की क्या चिरंजीवी भो लम्बे आयु तुम्हारे पास हो क्या फायदा हो गए बेचारे हनुमान सुनकर कि मुझे लंबा कि क्या फायदा उनको भागवत उनका श्लोक याद आया जीवन सुशांति कहते तरवा पेड़ भी तो लंबे लंबे जी रहे हैं और जो लोहार की धोखनी है वो भी तो सांस लेती है तो ऐसा लंबा आयु और सांस लेने वाला आयु से क्या लाभ और वो पशु भी तो नए नए बच्चे या संति पैदा करते हैं तो ऐसे जीवन का क्या लाभ उसमें राम नहीं हो कौन नहीं हो है ना आप कहते ना कई बता रहे जीवन में तुम्हारे राम ही नहीं है वास्तव में राम का होना कितना महत्वपूर्ण है एक्चुअली गाँव का जो वैदिक कल्चर है ना उसमें सारे शास्त्रों के सिद्धांत छुपे हुए है लोग आपस में मिलेंगे मुझे याद है बचपन में तो एक दूसरे को जैसे आप मिले नमस्कार हेलो हाई कहते रहते हैं वहाँ कहते राम राम बोलते जो मिलेंगे तो हाथ राम राम कैसे हो तो बाद में फिर बातें शुरू होती है या कोई व्यक्ति बहुत ही निठल्ला है बिल्कुल ही बेकार है तो कहेंगे इसके जीवन में नाम ही नहीं है तो वैसे देखा जाए सेंटेंस में पूरा शासकृत का स्तर भरा पड़ा तो इसलिए जब हनुमान ने पूछा कहा कि ऐसी लंबी आप तो इतना बड़ा आशीर्वाद दे रही हो सीता देवी सोचने लगे जगत के लोग तो यही चाहते आशीर्वाद लंबी आयु हो उन्होंने कहा ऐसे जीवन क्या लंबा मुझे क्या लाभ? तो भगवान राम की सेवा न हो या भगवान राम के नाम रूप गुण लीला श्रवण करने के लिए नहीं तो ऐसी आयु का क्या लाभ धोकनी के समान या फिर पशु के समान या फिर पेड़ों के समान फिर उन्होंने वो देखी माला देखी फिर देखी सब लोग तो बहुत खुश थे माला को देखकर और सबको लगा कि अरे को इतना बड़ा उपहार मिल रहा है तो जैसे आप भी सोचते ना अरे वोटी वोटी को इतना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है इतनी बड़ी माला मिल रही मुझे भी तो कोई छोटी तो माला मिले है ना तो फिर उनको जो माला मिले तो उन्होंने क्या किया उसको तोड़ने लगे दांतों से कितने पावरफुल मोतियों को तोड़ना तो तोड़ तोड़ तोड़ सकते हैं तोड़ तोड़ के गुस्सा थोड़ा थोड़ा सा उनको लगा हनुमान क्या है अभी किसी महत्वपूर्ण गेस्ट आपको गिफ्ट दे रहा है स्टेज पर ये आप ऐसा हंगामा मचाओगे <laughs> तो जनता क्या कहेगी सामने जो लोग बैठे है तो वैसे हनुमान सारे जगत को शिक्षा दे रहे हैं हाँ भौतिक वस्तुएं यदि कृष्ण से संबंधित नहीं है तो वह हमें हमारे लिए वो माला माला माला क्या है? है, की हो हो, या कोई भी का फंदा कृष्ण भावना हमारे जीवन से घुट घुट मर जाएंगे? कृष्ण भावना हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगे तो ऐसे हनुमान ने है। हाँ जब उसको तोड़ने लगे पोतियों को तो फिर उन्होंने सीता देवी ने अपनी दृष्टि का लिखा हनुमान क्या कर रहे हो ये सब बंदर की से हरकतें कर रहे हो क्या नहीं नहीं तो वैसे देखा जाए बाहरी रूप से कोई देखेगा तो कहेगा ये बंदर है बंदर की हरकतें कर रहा है लेकिन नरोत्मदास ठाकुर कहते हैं वैष्णव वे क्या बुझा है वैष्णव जो कार्य करता है तो इसको भौतिक बुद्धि से आप समझ नहीं सकते इसलिए भक्तों को जज करने का प्रयास मत करो भक्तों तो को क्या मत परक तो करो जज को क्या कहेंगे परंपना परीक्षण मत करो बाह्य दृष्टि से तो फिर सब तो वही सोच रहे थे लेकिन सीता देवी ने जो पूछा उन्होंने कहा मैं इसमें ढूंढ रहा अभी मोती के अंदर क्या छुपा होगा क्या होगा उसके अंदर क्या ढूंढ रहे हो ढूंढ रहा किसको ढूंढ रहा हूं राम भगवान राम इसमें है कि नहीं है तो देखा तोड़ते जा रहे राम, राम नहीं है तोड़ते जा रहे राम नहीं है तो उन्होंने कहा इसमें राम नहीं है सीता देवी या फिर हाँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसने कहा तो आपके पास राम है हाँ मेरे हृदय में राम है सब चिल्लाने लगे तो दिखाओ फिर आपके हृदय में राम है तो पूरा स्टेज पर ही सर्टिफिकेट लेने गए थे स्टेज पर ही दिखा दिया उन्होंने आपने सीने को हृदय को छोड़ दिए करके फाड़ कर दिखाया हाँ कौन दिखाएंगे वहां हाँ तो बाह्य भक्त इसलिए कहते ना प्रेमाजन छुलित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय विलोकयंती हृदय शु हृदय में विलोकयंती मतलब देखता है दूरबीन हर एक भक्त के पास क्या है एक छोटा सा दूरबीन है उससे देखता है और वो कहा देखता है में देखता है उसके हृदय में सदैव राधा कृष्ण है, है वो सदैव निवास करते हैं तो ऐसे हनुमान के पास वो योग्यता थी क्या योग्यता थी हनुमान के पास यही उनके पास भक्ति रूपी धन था हाँ भक्ति रूपी धन मतलब सेवा की जो उत्कृष्ट भावना है वो के पास फिर ये जब ये सब कौन देख रहे थे राम जी देख रहे थे राम अपने उठे वहां से शहर से उठे से, से आया और कहा अरे तुम्हें देने के लिए तुम्हें इतनी सेवा की है इतना भक्तिमय धन तुम्हारे पास है देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है मतलब इस प्रकार से भगवत भक्त भगवत सेवा में भगवत चिंतन आदि में लगा रहता है भगवान नाम रूप गुण लीला आदि में कि भगवान पिघर जाते हैं प्लीज़ प्रकार का भजन इस प्रकार की भक्ति में हमें लगना चाहिए हमारे हीरो हनुमान नरोत्तम हमारे हीरो को गोस्वामी है।, है ये सब हमारे लिए हीरो हैं और हीरोज के चरण चिन्हों पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए तो ऐसे जो हनुमान है उन्होंने कुछ उसके बदले में चाह नहीं की कि मैंने इतना जंप लगा के चला गया और आ, क्या गया? मैं कहा चला गया था एक जंप में चला गया था आपकी पत्नी को लाने के लिए हम हाँ थोड़ा सेवा करते हैं हजार बोलते नहीं मैंने आपके लिए ये किया पूजी आपके लिए वो किया भगवान को भी बोलते हैं आपकी इतने सालों सेवा करा उसका यही फल हाँ इस प्रकार के कष्ट मेरे जीवन में हाँ? कैसे आगे तो लेकिन हनुमान ने कभी कंप्लेन नहीं की और यह भी स्थापित नहीं किया कि मैंने इतना इतना सब कुछ किया है हम तो सोच, हमने, हमने सेवा का कुछ छोटा सेवा नहीं किया तो हम सेवा का पहाड़ बना देते हैं और हनुमान ने वह पहाड़ उठाए थे नहीं भगवान की सेवा में फिर भी उन्होंने कहा न्या लेकिन यही भावना से भगवान राम उनके लिए रो रहे थे एक प्रकार से भगवान राम का हृदय पिघल गया बिल्कुल ऐसे पिघलने लगा जैसे बर्फ है फिर भगवान राम उठे श्री महादन से आगे कि हे तुम्हारे इस प्रकार की जो तो भावना है आ, और हनुमान की भावना क्या थी मैंने कुछ सेवा ही नहीं किया अपने जीवन में भगवान राम की भगवान का भजन ही नहीं किया अभी तो मैंने स्टार्ट किया है अभी हम स्टार्ट नहीं किया तो हम में आ गया हमें ऐसी हमारी स्थिति है तो भगवान भग, ये नए भक्त का लक्षण है कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है वो अपने आप को ही महान भक्त समझता है और दूसरों को क्या समझता है कनिष्ठ समझता है वो भगवान को बहुत महत्व देता है विग्रह आदि को लेकिन भक्तों को महत्व नहीं देता वो ये नहीं देखता कि भक्तों के माध्यम से भगवत प्राप्ति है तो ये कनिष्ठ आधिकारी का लक्षण है जिसकी श्रद्धा कोमल होती है हाँ, तो ऐसे हनुमान तो सोच रहे थे कि मैं तो बिल्कुल हाँ, नीच हूं अदम हूं मैं कुछ सेवा ही नहीं कर पाया महान इतना महान मौका मुझे मिला था आपकी सेवा का तो इस भावना को देखकर भगवान राम द्रवित हो गए और भगवान राम ने कहा हनुमान मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन एक चीज दे सकता हूं वो क्या है प्रेम भरा आलिंग बस अब सोचो जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, है परमेश्वर हैं, परम दाता हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है भक्ति रूपी धन इतना पावरफुल है भगवत रूपी भगवान के प्रति प्रेम की भावना कि भगवान श्लोक को पालन करना भूल जाते हैं ये यथा मां प्रपदे दाम सता कम गीता में तो उन्होंने वचन दिया जो जिस भावना से मेरा भजन करेगा उसका मैं उतना ही रिपे करूंगा उतना ही बदले में दे दूंगा तो लेकिन यहाँ हनुमान की सेवा के लिए वो नहीं है मेरे पास कुछ देने के लिए एक चीज देता हूं आलिंगन प्रेम भरा आलिंगन सोचो भगवान आलिंगन करे हाँ, या ब्रह्मा तो पिछले हफ्ते पिछले महीनों में हाथ मिलाया था उसमें उन्होंने इतना चमत्कार कर दिया ब्रह्मा ने और या हनुमान को तो भगवान ने क्या किया है आलिंगन प्रेम भरा आलिंगन फोर्सफुली आलिंगन नहीं जैसे भक्तों में फाइट हो जाती जाते आलिंगन करो अभी उनको तो बहुत कष्ट होता है हाँ, वो कैसे तो प्रणाम मंत्र बोल देते गुस्से में और आलिंगन ऐसे आके फाट फाड़ के देख के करते है यहाँ तो राम प्रेम भरा आलिंगन किए और गदगद हो गए हनुमान जी छोड़े राम छोड़ ले रहे थे मुझे याद है बचपन में एक फोटो घर में लगा होता था ये फोटो मुझे पता नहीं था कि ये क्यों है ऐसा लेकिन अभी कुछ महीने पहले मैं जब पढ़ाई पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि ये वो आलिंगन है जिस जो भगवान राम ने दिया था प्रेम भरा आलिंगन जो उत्कृष्ट है सर्वोत्कृष्ट है तो ऐसे आलिंगन को हनुमान ने जब स्वीकारा तो हनुमान रो रहे थे और भगवान राम भी रोते जा रहे थे एक दूसरे का आलिंगन छोड़ रहे थे हाँ, फिर हनुमान हाँ, ने सोचा अरे मैं तो शरीर को त्यागने की सोच रहा था अब ये शरीर भगवान राम ने आलिंगन किया है ये शरीर को त्यागना नहीं इम्पोर्टेंट वस्तु है जैसे कोई हमें बहुत कोई कोई जैसे महाराज कोई सीनियर या गुरु वर्ग का कुछ हमें दे देते है तो हम कितना उसको ठीक से रखते है जैसे प्रभुपाल ने कई भक्तों को जैसे रणी गोपाल कृष्ण महाराज को अपना वॉच दिया था तो वॉच हमेशा उनके पास है वही है है ना कितना मूल्यवान हमेशा रखते हैं एक बार वो जा रहे थे आ, कहा आ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ तो लेकिन हमेशा रखते हैं आपके सर बहुत महत्वपूर्ण है तो प्रभुपाल ने कई भक्तों को कई कई चीजें दी आज भी भक्तों के पास बिल्कुल वैसे ही है। तो वैसे हनुमान किससे सीखे जी हनुमान से हनुमान को आलिंगन किया भगवान ने तो ये शरीर अरे इस शरीर को आलिंगन किया है ये बहुत सुव्यवस्थित रूप से रहना चाहिए हमेशा रहना चाहिए तब से हम वो चिरंजीवी है से। हनुमान इस शरीर को त्यागे नहीं और एक ही आशीर्वाद की, की कामना थी जब तक सीता जी से मेरा यह शरीर है तब तक मैं हमेशा क्या करू निरंतर भगवान के राम के यशों का करता तो प्रकार से देखा जाए यही परंपरा है तो आज के श्लोक में तो इसी चीज की चर्चा है नारद ने क्या किया ब्रह्मा जी से सुना कई दिनों से सुना श्रीमद् भागवत को चतुर्थलोकी और वही जाकर व्यासदेव बहुत लालय थे बहुत कंफ्यूजन में थे उनको ईश्वर में भागवतम का उपदेश दिया क्यों क्योंकि वो भक्ति में स्थिर थे एक्चुअली भागवतम को स्वीकार करने के लिए भी एक बेसिक योग्यता की आवश्यकता है वो योग्यता है थोड़ी तो स्थिरता हो भक्त के अंदर तो ये भागवत बहुत जल्दी उसके हृदय में स्थापित हो सकता है भगवत भक्ति के कार्यो में स्थिर अभी हम सारे कार्यों में अस्थिर है तो कृपा होगी हमारे पर? कैसे की हो कैसे की कृपा कृपा होगी होगी कृष्ण तो ऐसे व्यास देव नारद मुनि ने यही श्रीमद भागवत की शिक्षा दी और भागवत कृष्ण के लीलाओं से भरा हुआ है तो इस लीलाओं का स्मरण आदि करने की शिक्षा हाँ श्री लोग भागवतम है नारद व्यासुदे तो इसलिए श्रीलोक प्रभुवान ने ग्रंथ दिए हैं क्योंकि हम बिना किसी का चिंतन के बिना नहीं रह सकते नहीं रह सकते हम किसी व्यक्ति विशेष स्थान आदि का हमेशा चिंतन करते रहते सोचते रहते हैं इसलिए ये भागवतम है किसी के बारे में सोचना है किसी का चिंतन करना है तो कृष्ण का चिंतन करो कृष्ण के नाम उनके रूप उनके गुण उनकी असंख्य लीलाए उनको मन में भरो इसलिए भरोपाल ने कृष्ण करने करने पुस्तक दिया है हाँ। कि ये कृष्ण पुस्तक कोई पढ़ता है वो इनफ है कृष्ण भावित भावना भावित होने के लिए रोज कृष्ण के लीलाओं को पढ़ो प्रभुपाल ने कहा कृष्ण लीलाओं को हाँ, आप सोते समय पढ़ोगे हाँ, तो आप रात में सपने में कृष्ण से संबंधित देखोगे तो इस प्रकार से हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रभु पाद आचार्य ने इतनी मेहनत की है इतने मूल्यवान ग्रंथ हमें दिए हैं कि जिनको हमें गंभीरता से पढ़ना चाहिए क्योंकि आप जो पढ़ोगे आप जो सुनोगे जिसकी चर्चा करोगे वही आपका धन बनते जाएगा किस चीज का धन कब बनता है जिसका आप सन करोगे उसी चीज आपके हृदय में स्थापित होगी उसी प्रकार की इच्छाएं आपके हृदय में आएगी हाँ सन से इच्छाएं हमारे हृदय में आती है और वैसा ही करते रहते वही जीवन का लक्ष्य बन जाता है तो इसलिए सन करना है तो श्रीमन भागवत का करो चैतन्य चिधा भगवद गीता है आचार्यो कम है इनका सन करो फिर क्या होगा कि कृष्ण रूपे जो धन है या भक्ति रूपे धन है वो हमारे हृदय में स्थापित हो सकते हैं इसलिए भागवत पढ़ना सुनना चर्चा करना एक भक्त के लिए बहुत आवश्यक है तो नारद ने व्यास देव को शिक्षा दी थी भागवत की और व्यासदेव बहुत स्थिर थे अपने भजन में उन्होंने इसको स्वीकार किया भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का स्मरण किया प्रभुप तात्पर्य में कहते हैं कि जो मायावादी है निराकारवादी वादी है वो ब्रह्म आदि का ध्यान करते हैं लेकिन ब्रह्म की तो कोई लीला है नहीं और ब्रह्मा का कोई नाम ही नहीं है ब्रह्म ब्रह्म कब तक चिल्लाते भ्रमित हो जाओगे ही रह जाओगे जीवन भर तो इसलिए कृष्ण का नाम लो कृष्ण के गुणों के बारे में सोचो कृष्ण के रूप के बारे सुनो या चर्चा करो स्मरण करो और कृष्ण के जो आसन की लीलाए हैं उसको अपना धन बनाओ अपने हृदय में रखो कृष्ण नीलाम को हाँ, इसलिए प्रभुपा जैसे मैंने कहा कृष्ण बुक दी है हम हाँ तो साल बीत गए कृष्ण बुक का स्पर्श करते हुए नहीं हाँ, तो इसलिए भक्तों का है, भक्त नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेंगे जिनको हमने किताबें बेची वो पढ़ेंगे क्या घरों में वो नहीं पढ़ने वाले जल्दी उनको तो बीस साल के बाद कोई बुक उठाएगा हम हमेशा ये बोलते उदाहरण नहीं देने दे दे कि बुक दिया और दूसरे दिन पढ़ लिया और तीसरे दिन, दिन भगवत बना जनरली हम समझते 20 साल के बाद उसको प्रॉब्लम थी वो बुक ढूंढा पढ़ा और फिर भक्त बना लेकिन हमें इंस्टेंट है हमारे लिए अभी बुक हमारे पास ही है, खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है हाँ और वो बुक रो रहा है भागवत अब अपने अलमारी में रो रहा है भगवत गीता रो रही है कृष्णा बुक रो रही है हम हंस रहे हैं <laughs> ये ज्यादा दिन की हंसी नहीं है हाँ ये रजोगुनी सूख है माया पहले थोड़ा हसा जाता है जैसे बिल्ली है स्वे को पहले थोड़ी सी तुरंत नहीं मानते बिल्ली पहले मजा लेती है उड़ो उठो जो मस्ती करो करो अभी फिर दिन दिखाऊंगा तो तुम्हें तो माया भी कह रहे है, अभी पहले अभी ठंडी के दिन है बेटा तुम अभी रजय में रहो अभी कुछ और करो फिर मैं मेरा असली जो स्वरूप है ना वो दिखाऊंगी जैसे पोतना है पोतना ने जब वृंदावन में प्रवेश किया तो ब्रजवासियों को लगा साक्षात श्रीहरि की पत्नी लक्ष्मी आ गई है और कमल का फूल हाथ में लेकर और इतनी नवजवान सौंदर्य से भरी सौंदर्य खान है मूर्तिमान स्वरूप पुतना ऐसी आई सब लोग अच्छा बहुत अच्छा थोड़ी देर के बाद देखा असली स्वरूप रूप, माया वैसे ही हमारे जीवन में शुरुआत में बड़ी सॉफ्ट है ना सबको प्रिय लगने वाली है माया कहते ठीक है, है निर्णय नहीं आई थोड़े दिन जाने दो फिर ऐसे अपना चालू ले लेकर ले लेकर ले, ले, ले, ले, ले, ले। पिटाई करते रहते पिटाई करते रहते हम सोचते फिर सोचते अरे मैंने अपने जो समय था दिन ताली इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आ, आप आप मत हंसो अभी क्या करो भगवत को उठाओ भगवत को उठाओ को उठाओ पढ़ो सेवा करो फिर आप देखो आपका जीवन कितना अद्भुत है कृष्ण भावना कितना रस से भरा पड़ा है हम भक्ति में होकर भी सोचते हैं रसहीन होते जा रहा है, है मेरा जीवन तो बहुत के लिए रहते हैं हैं इसलिए में मेहनत की है है ये ग्रंथ इंतजार कर रहे हमारे बगल पे स्टोर भी केवल बैठे रहते हैं तो भगवान की इतनी कृपा है कौन ऐसा व्यक्ति है जो जैसे हम समझते भगवान को देखा नहीं भगवान यहाँ है भगवान ने आपको चारों ओर घेर के रखा है कोई वहां जाकर बैठता है गीता भवन या स्वर में तो हर वक्त में कृष्ण है तो लेकिन हम हाँ उठाए और उसका करें। अध्ययन करेंगे अभी नहीं, समझेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं यह निश्चित है मुझे याद नहीं लेकर एक बहुत अच्छा श्लोक पढ़ था जिसमें कहते हैं कि जो पहाड़ है वो भी हा? टूट जाते हैं सागर भी प्रलय के समय यह हो जाता है सूख जाता है बड़े बड़े जो वन हैं, दामाग्दी से खत्म हो जाते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण उदाहरण बोलते जा रहे थे उन्होंने कहा यह सब चीजें खत्म हो रही है तुम कौन से भ्रम में जी रहे हो तुम्हारा शरीर टीकेगा अभी तो खत्म हो जाएगा ये भी खत्म होने वाला है जल्द खत्म होने वाला है। इसको भी बहुत सारे व्याधियां वगैरह आने वाली इसलिए वो मूर्ख व्यक्ति की भांति पर आचरण करो जिसने घर तो इतना अच्छा बनाया जब घर को आग लगी तो सोचता है जा रहा कुआं खोदने जा रहा हो कहा जा रहा हो कुआ कोदने अरे घर बनाया उसके साथ प्लानिंग करो कि कुआं भी बनना चाहिए उसके साथ आग लगते ही बुझा दो तब तो ऐसे ही है मनुष्य का जन्म भगवान भक्ति -भग में आया तो भगवत सेवा शास्त्र अध्ययन करना यह भी आवश्यक है तो ये मत सोचो कि अभी बुढ़ापा आएगा थोड़े दिन जाने दो चौदह भी जाएगा तुम्हारे जीवन से पंद्रह आ जाएगा साल गिनते रहोगे हाँ तो इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे पास दिन बहुत कम है ये भक्त का जैसे भक्ति श्रीनाथ महाराज ने कहा भक्तों को दो चीजें हमेशा स्मरण रहनी चाहिए कि भक्त ने पूछा गुरुदेव बताओ एक ने कहा कृष्ण नाम और दूसरा मृत्यु भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा भगवान का, का नाम और मृत्यु ये दो चीजें हमेशा स्मरण रखो किसने पूछा क्यों ऐसा उन्होंने कहा जब मृत्यु का स्मरण रखोगे तो आप सोचोगे कि बहुत कम समय है कृष्ण नाम अधिक से अधिक लोगे भक्तों का संग अधिक से अधिक करोगे भगवान सेवा का मौका आते ही छोड़ोगे नहीं अपने हाथों से अधिक से अधिक आपने आपको डालोगे उसमें और मृत्यु को क्यों स्मरण रखना चाहिए नाम नाम और नाम का क्यों क्योंकि जितना आप भक्ति में लगे रहोगे भगवान नाम रोल लीला कृष्ण कथा कृष्ण सेवा आदि में तो क्या होगा मृत्यु का भय तुम्हें नहीं रहेगा हाँ, मृत्यु को मित्र तो फिर मृत्यु आए ना आए तो क्या फर्क पड़ता है को? वो वो से ऊपर उठ जाएगा, हा? तो भयभीत नहीं होगा। इसलिए हमें सदैव भावना में जीवित रहना चाहिए और इसी भावना में फिर आप एक्टिव हो सकते हैं अपने भगवान भक्ति में हरे कृष्णा ग्रदरा श्रीमद भागवत पावन